ओ नमो भगवते वास्ुद कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे विशेष कर हरे कृष्णा महामंत्र संकीर्तन करने से हम क्या मिलेंगे बहुत लोग ऐसे ही पूछते हैं तो ये सब कीर्तन करने से क्या फायदा होता वो खाली टाइम पास के लिए है क्या उससे क्या फायदा है कुछ काम करो पैसा कमाओ क्यों ऐसा सर बिना कारण से समय बीतते है ये हरि कृष्ण पवन ये सब बूढ़े लोग के लिए मूर्खों के लिए तो क्या फायदा मिलता है कृष्ण महामंत्र जप करने से एक बार एक ऐसे निंदुक श्रील प्रभुपाद से पूछे तो हरे कृष्ण पाने से क्या मिलते श्रील प्रभुपाद जोर से उत्तर दिया कि हरे कृष्ण कीर्तन करने से हम मृत्यु से मुक्त होते तो कृष्ण महामंत्र संकीर्तन करने से अनेक अनेक असंख्य शुभ फल मिलते हैं वो सब शुभ जो है आध्यात्मिक शुभ है इसलिए जो भौतिकतावादी है जड़वादी है वो फायदा जो हम मिलते हैं हरिक्ण कीर्तन करने से तो नहीं समझते क्योंकि जड़वादियों या साधारण लोग का भी में शुभ का मतलब है धनम जनम सुंदरी अगर ज्यादा पैसा हो जेब में या स्विस बैंक अकाउंट में अगर जन है अगर बहुत से लोग मेरे दोस्त दोस्त का मतलब फ्रे, फेसबुक फ्रेंड आजकल आपके बहुत बहुत दोस्त हो सकते हैं आप फेसबुक में एनरोल करो लेकिन ऐसे दोस्तों कोई दोस्त नहीं है धन जन और सुंदरी आगे सुंदरी स्त्री हो मेरे सुंदरी स्त्री है और सुंदरी गर्लफ्रेंड एक दो भी है तो वो मेरे जीवन का सफलता है ऐसे लोग सबसे धन सुंदर और यही सब भोगने के है स्वस्थ भी अच्छी होने चाहिए तो यही अभक्तम आनाध्यात्मिक वादी ओं का भी शुभ शब्द की परिभाषा तो छ महाप्रभु श्री कृष्ण संकीर्तन के सात मुख्य शुभ फल वर्णन किया है कैसे कोई पहुँच सकते चैतन्य महाप्रभु कैसे संकीर्तन का शुभ फल सत मुख्य शुभ फल वर्णन किया है कोई सकते कई बोसोदर्पणमाजनम भवदावाग्निर्वापणं श्रेय्रिकात विद्यावधुजीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपम पूर्णामृतास्वादनम नपनं भरम विजय है श्री कृष्ण संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्री कृष्ण संकीर्तन का परम विजय हो क्योंकि श्री कृष्ण संकीर्तन करने से क्या मिलते है? क्या क्या मिलते प्रथम फल है चेतो दर्पण मार्जन यही अलंकारिक भाषा है कि वो सबकी चेतना है तो जड़ और जीव में यही अंतर है चेतना नहीं है दार्द नहीं मिलते अगर मैं आपको ऐसे ही कर, करूंगे तो आप दर्द मिलेंगे चेतना है और चेतना के अनुसार हम भौतिक संसार में अलग अलग शरीर मिलते तो शुद्ध वास्तव में जीव सच्चिदानंदमय है का मतलब सनातन उसका मतलब जन्म भी नहीं होते और मृत्यु भी नहीं होते सत और सत का मतलब सत्य में अधिष्ठित तो सचित और चेतना भी है वो जीव का लक्षण है कि चेतना है और अजीब अचेतन और आनंदमय सचित आनंद ये कुछ अच्छा बोला अच्छा फर्स्ट प्राइज सचित आनंद तो जीव शुद्ध है और सचित आनंदमय है परंतु इस भूतिका वस्तम में हम असित असत अच्छित और निर आनंदमय में असत का मतलब क्या सत्य है हमें नहीं माला हम नहीं मालम कि हम सच्चे आनंदमय है और परम सत्य की परम सत्य है और वो परम सत्य कृष्ण है हम नहीं जानते इसलिए हम अचेत जल से मतलब चेतना है लेकिन चूंकि हमारी चेतना शुद्ध नहीं है इसलिए कि मैं नित्य कृष्ण दास हूं, हूं हम नहीं जानते हम सोचते हैं कि इंद्रिय तर्पण जीवन का उद्देश्य है और इसलिए हमारी अवस्था है निर आनंद आनंद है ही लेकिन वो आनंद क्या है एक हफ्ता का मेहनत करने के बाद वो फैसल जो हम मिलते काम करने से वो सब फैसल लेके बिग बज आ जाने यही आनंद है और बिग बाजार में मैकडोनल्ड भी है वो मंस वो मैकडोनल हा वो ही आनंद लेकिन वो आनंद नहीं है इंद्रिय सुख तो कोई सुख नहीं उसमें तौर सुख है लेकिन वो सुख अपूर्ण है और अशुद्ध है इसलिए आत्मा तुष्टि नहीं होते है इंद्रिय सुख से और जितने भी हम खुश करते सुख के लिए तो फिर भी इतना सा हम दुख मिलते वास्तव में यही माया की व्यवस्था है कि हम सुख के लिए आनंद के लिए सब कुछ जो हम करते हैं हम सुख के लिए हैं करते हैं लेकिन वास्तव में हम दुख मिलते हैं। और यही सब दुख प्राप्ति का मूल कारण क्या है कि हमारी चेतना अशुद्ध है उसमें क्या है काम क्रोध लोभ मोह, मद, नकशा ये सब तो चेतना शुद्ध है चेतना का स्वभाव शुद्ध है परंतु अभी एक दर्पण या शीश जैसे उसके ऊपर धूल है जिस उस है साफ नहीं है इसलिए हम कुछ भी स्पष्ट नहीं देख सकते तो वो धूल क्या है वो धूल है काम क्रोध लोभ मोह मध इत्यादि काम वो क्या है भौतिक काम है ऐसा करना चाहता हूं मैं ऐसा हम बहुत प्लानिंग करते हैं, तो कैसे हम इंद्रिय सुख मिलेंगे तो ये सब दूषण है आत्म के ऊपर और ये सब दूषण साफ होते हैं श्री कृष्ण संकीर्तन से तो ये प्रथम फल है श्री कृष्ण का संकीर्तन करने का कि कृष्ण कीर्तन करने से हमारा चित जो अभी दूषित है और जिससे हम पुनरापि जननम पुनरअपि मारनम पुनरअपि जननी जठर ए शायनम हम बार बार जान लेते हैं उसके बाद मृत्यु प्राप्त होते हैं इस भौतिक संसार में हम इस प्रकार दुख मिलते इसका मूल कारण है कि हमारी चेतना दूषित है। यंग बापरम भाव हम थे जन थे कल भ्रम थम थम भाई थे इस गीता श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं मृत्यु का समय जिस विषय पर हमारा चित्र रहता है उसके अनुसार हमारा अगला जन्म होता है तो पूरे जीवन में यदि हम कुत्ते जैसे ही सोचते हैं तो मृत्यु का समय हमारी चेतना उस प्रका होगी और अगला जन्म कुत्त का जन्म होगा तो खुद की भावना किस प्रकार है कि ये ये इलाका मेरी है अगर कोई आएगा मैं उसको मंगा दूंगा तुम जाओ और की जीवन का उद्देश्य है भागवत सेवा करना तो उसके बारे में कुछ भी धारणा नहीं है तो खाली खाना कहा है कुत्ती कहा है और कुछ भी धारणा नहीं है कुत्त की तो यदि हम ऐसे होते हैं, तो ये मेरे इलाका है ये मेरा मकान है मैं मेरा अहम थी, ये भावना होती है और कुछ भी उच्च ना उच्च चिंतन नहीं है तो वो कुत जैसे है और अगला जन्म तो कुत का होगा या सांप या बिल्ली या चौरासी लाख प्रकार की जीव जाति में हम जन्म है मूल कारण है दूषित चेतना और शुद्ध चेतना क्या है यही समझना कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं जीवस्वरूप है कृष्ण नित्य दास तो ऐसे समझना शुद्ध चेतना है और कैसे ही समझना, समझना क्योंकि मन में काम क्रोध नव इत्यादि हमेशा चलते रहते हैं तो इसलिए वो खाली बोलने से कि मैं कृष्ण का दास हूं वो दास्य भाव तो नहीं आएगा तो साधना करना चाहिए साधना से चित्त शुद्धि होती है और विशेषकर इस कलयुग में मुख्य साधना है हरिनाम तो पहला फल है कृष्ण संकीर्तन से चेतो दर्पण नर्जन चेतना जो अभी आवृत दूषित साफ हो जाते है कृष्ण नाम संकीर्तन करने से दूसरा फल है भव दावाग्नि निर्वापन इस संसार एक महान आग जैसे दावाग्नि इसका मतलब उन जंगल में गर्मी के मौसम में बिना कारण से भी तो आग जलते मतलब कारण है कि हवा बहुत गर्म होते हैं और एक फेर दूसरे वंश वंश का पैर तो दूसरे पैर से ऐसे क्या बोलते हैं? रबिंग हम्म शन करते हैं और वो है और ऐसे पूरा पाता और रंग है और ऐसे आग आपने आप जलते है और पूरा जंगल में महान आग होते है और सब जानवर और साप और सब प्राणी जो उस जंगल में है तो सब आग में जलते है तो इस प्रकार इस पूरा संसा इस पूरे संसार में लोग तो सब कुछ जो करते तो सुख के लिए सब कुछ करते परन्तु महाभयानक स्थिति मिलती है हम नहीं चाहते हैं कि जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जो आदि दुख होगा हम नहीं चाहते है कि दुख होगा तो फिर भी दुख होते हैं। और हम जितने भी प्लानिंग कमीशन करते हैं और जितने भी व्यवस्था करते हैं जिससे हम सब इस भौतिक संसार में सुख में रह सकते हैं। तो हमारा सब प्लानिंग करने के बावजूद भी अंतिम फल होते है दुख का दुख समाज में दुख यही संसार है तो इस संसारिक दुख से कैसे बचाना है श्री कृष्ण संकीर्तन से हमारा व्यक्तिगत जीवन में जिससे हम दुख से मुक्त हो सकते हैं इसलिए हमें श्री कृष्ण संकीर्तन करना चाहिए और जिससे पूरा समाज में सुख होगा दुख नहीं इसलिए पूरा समाज में श्री कृष्ण संकीर्तन करना चाहिए जैसे आजकल सरकार के द्वारा बहुत व्यवस्था है ट्रैफिक जाम बनाने के लिए आज अभी मंदिर आने का समय की वो एक फ्लाईओवर है नहीं और उससे ज्यादा ट्रैफिक जाम होते शाखा की विशेष दया से तो शाखा की सब व्यवस्था करते है या व्यापारी शॉपिंग मॉल ये एक आधुनिक सुविधाएं, शॉपिंग मॉल बिग बाजार इत्यादि और और क्या क्या वो सिनेमा भी होते स्टेडियम वो लोग बनाते हैं जिससे इस समाज की वो सब समाज के लिए सुविधा होगा इंद्रिय सुख के लिए तो आगार सरकार के द्वारा व्यवस्था होगा संकेर्तन खंड के लिए कृष्ण संकेर्तन हरिनाम संकेर्तन तो पूरा समाज में सुख शांति वो शांति शब्द बोलना चाहता और उस समय अशांति का आवाज आया था कोई विरोधी है बाहर कीर्तन की महिमा नहीं सुनता। चुप संकीर्तन करो मंदिर के अध्यक्ष विष्णु नाम प्रभु वो विरोधी को बताओ हरि नाम खु तो सु शांति और वास्तव शुभ होगा जो तो व्यक्तिगत कल्याण के लिए क्या करने चाहिए श्रीकृष्ण संघ कीर्तन और पूरे समाज का कल्याण के लिए श्रीकृष्ण संघ कीर्तन करना चाहिए और जिससे हम जन्म मृत्यु जड़ाव आदि दुख से मुक्त हो सकते हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए तो चेतो दर्पण मार्जनम भव महादाग्दी निर्मापन श्रेय कैरव चंद्र ये बहुत अलंकारिक भाषा है इसका मतलब है कि श्रेय होते परम शुभ होते सभी प्रकार का शुभ होते श्रेय होते कृष्ण संकीर्तन करने से तो हम जो इस भौतिक संसार में भौतिक दुखों से पीड़ित है हमारे लिए हमारा मुख्य लक्ष्य है जो आध्यात्मिक मार्ग में आते हैं, उनका मुख्य लक्ष्य है भौतिक संसार से मुक्त होना। अधिक लोग जो आध्यात्मिक मार्ग पर आते हैं जो तो कृष्ण भक्ति के लिए नहीं आता है तो जिससे वे दुख से मुक्त हो सकते विशेषकर कैसे वे जन्म मृत्यु दुख से मुक्त हो सकते हैं, वो उनका अध्याद्... मतलब आध्यात्मिक वादियों आध्यात्मिक पंक्तियों का मुख्य लक्षण तो उसके अलावा सभी प्रकार का श्रेय होते हैं कृष्ण संकीर्तन करने से भौतिक शुभ भी होते हैं कृष्ण संकीर्तन करने से भौतिक शुभ जैसे हम श्रीमद् भागवत में वर्णन मिलता है कि युधिष्ठिर महाराज का राज्य का समय तो वातावरण पूरा शुभ था बारिश काफी था ज्यादा नहीं था कम भी नहीं था और बारिश रात का समय पड़ती थी दिन का समय जैसे जस, हमको डिस्टर्ब करेगी ऐसे नहीं रात का समय जब लोग सोते थे आज का लोग तो चौबीसों घंटे में दिन रात काम करते हैं लेकिन एक शब्द है राक्षस राक्षस का दूसरा शब्द है निशाचार मतलब लोग जो रात को नहीं सोते जगते हैं तो ऐसे लोग निशाचर या राक्षस को राक्षस लोग तो दिन में सोते हैं और रात को जगते हैं और सभ्य लोग तो रात को शयन करते हैं और दिन में काम करते हैं तो इस प्रकार तो बिना कष्ट से थोड़ा सा काम करने से पृथ्वी माता तो इतना संतुष्ट थी कि युधिष्ठिर महाराज का राज्य का समय भूमि देवी बहुत संतुष्ट थी क्योंकि और सब लोग धार्मिक थे और इसलिए बिना ज्यादा परिश्रम करने से भी भूमि देवी काफी फल फल सब कुछ देती थी और आजकल हम भूमि माता को इतना परेशान देते है सब केमिकल्स डालते है और फिर भी हम काफी साग सब्जी अनाज नहीं मिलते क्योंकि भूमि माता संतुष्ट नहीं है क्योंकि लोग अधार्मिक है तो इस प्रकार नाम करने से सभी प्रकार का शुभ मिलते है भौतिक आध्यात्मिक और परम श्रेय है कृष्ण भक्ति प्राप्त कर चेतो तो धर्म श्रेय कर एवं चंद्रिका विधरणम वो चांद वो श्रेय श्रेय का चंद्रिका का आलोक प्रकाश विचरित करते हैं श्री कृष्ण विद्यावधु जीवन और हरिनाम करने से हम वास्तव ज्ञान मिलते है वास्तव ज्ञान क्या है जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्र से शास्त्र वो सभी वेद शास्त्र का वाणी है वाणी है कि कृष्ण भगवान वेदेहमे वेद्य कृष्णस्तु भगवान स्वयं तो कृष्ण भगवान है सर्वैश्वर्य सर्वशक्ति मान सार्व्यापी कृष्ण भगवान है और कृष्ण के अलावा और सब कृष्ण के दास है तो ये कि कृष्ण भगवान है और सब कृष्ण के दास है ये ज्ञान का साढ़ और गीता में श्रीमद् भागवत में और सब ज्ञान जो है अध्यात्मिक ज्ञान तो कल शास्त्र अध्ययन करने से वो ज्ञान हृदय में प्रकाशित नहीं हो तो साथ साथ कृष्ण सेवा करना चाहिए और मुख्य सेवा है हरिनाम तो शास्त्राभ्यास करना चाहिए और शास्त्र कथा सुनना चाहिए और हरिनाम भी करना चाहिए यदि हम हरिनाम करेंगे तो कृष्ण भगवान जो उनका नाम से अभिन्न है उनकी कृपा से वो सब ज्ञान का प्रकाश होगा हमारा हृदय इसलिए विद्या वधु जीवन विद्या वधु वधु का मतलब पत्नी विद्या वधु जीवन ये विद्या की पत्नी का जीवन है ये सब अलंकारिक भाषा है और इसका अर्थ है कि हरिनाम करने से वो सभी शास्त्र कि सूक्ष्म सिद्धांत हमारा हृदय में प्रकाशित होगा तो आनंदम बुद्धि वर्धनम कृष्ण भक्ति में वो आनंद जो है वो एक महान सागर जैसे है और इस भौतिक संसार में वो सुख जो है वो एक बूंद जैसे है कृष्ण भक्ति प्रेम सुख एक महान सागर जैसे है और इस भौतिक सागर में वो सुख जो है वो एक छोटा सा बूंद जैसे है और उस बूंद में पॉइजन भी है सायन आय है मतलब इस भौतिक संसार में सुख है लेकिन वो सुख बहुत तुच्छ है सुख क्या है आदि सुख हम ही वो सुख क्या है माथुन आदि तो वो वास्तव सुख नहीं है तौर सुख है लेकिन वो सुख के साथ बहुत बहुत दुख भी होते सुख अनुभव करने के साथ बहुत बहुत दुख होते इस भौतिक संसार एक दुख का सागर है और कृष्ण भक्ति प्रेम सुख वो एक महान सागर है और वो महान सागर है। तो फिर भी हमेशा बढ़ते हैं यदि हम कृष्ण संकीर्तन करेंगे उसमें यदि हम भाग लेंगे तो हम ऐसे ही अनुभव करेंगे कि हम कृष्णानंद महान सागा में डूब जाते हैं और वो सागा हमेशा बढ़ते हैं सुंदर बढ़ना है तो हम क्या करेंगे हमारी क्या इच्छा है इस इस बोलते पूरा संसार के लिए एक बूंद का सुख है असंख्य जीव प्रयास करते है वो एक ही बूंद का स्वार्थ और उस बूंद में बहुत दुख भी है और कृष्ण प्रेम सागर वो अपार असीम है और उसमें सब जीव डूब सकते हैं और उसमें कुछ भी दुख नहीं है तो उस सागर में डूबना चाहिए दुख सागर में नहीं है। और वो सागर कृष्ण संकीर्तन करने से अपार होते हुए भी तो और बन जाता है। आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णाम तो कृष्ण संकीर्तन करने से हम ऐसा महसूस करते हैं कि हर कदम में प्रतिपदम हम पूर्ण अमृत का स्वाद करते स्वाद डालते स्वाद क्या है बहुत मधुर है प्रतिपदम पूर्ण अमृत है स्वादम सर्वात्म स्नपन तो पूरा हमारा पूरा आत्मा पूरा साफ हो जाते हैं। और आत्मा मतलब काली ये कृष्ण भक्ति जो कृष्ण संकीर्तन करने से हम ये सब फायदा मिलते हैं तो वो खाली एक दो जीव के लिए नहीं है तो आत्मा तो सब लोग इस श्री कृष्ण संकीर्तन में भाग ले सकते हैं तो विशेषकर जो अभी मनुष्य जन्म लिया है उनके लिए सहज है हरी नाम में भाग लन जो अमानव है जो अमानव सूर्य धारण करते हैं उनके लिए संकेतन करने कठिन है लेकिन यदि चैतन्य महाप्रभु के भक्तों सब जगह में नाम करेंगे तो दूसरे जीव भी वो हरि हरिनाम सुनने से तो एक ही फायदा मिल सकते तो यदि हम तपस्या करेंगे तो वो फल जो हम मिलते तो हम खाली खाली हम एक व्यक्ति वो तपस्या का फल मिल सकता यदि हम शुभ कर्म करेंगे तो कुछ लोग उससे फायदे मिल सकते लेकिन यदि हम कृष्ण संकीर्तन करेंगे तो सब विश्ववासियों आध्यात्मिक कल्याण मिल सकते चैतन्य महाप्रभु की कृपा से तो ये हरि कृष्णा महामंत्र के सत्य मुख्य फल सत्य क्या है पहला है चेतो दर्पण मार्जनम चित्त शुद्धि होती है दूसरा है भव महादाग्नि निर्मापन वो, वो पूरा संसार जो दावाग्नि जैसे है तो मिट बंद होते हैं श्री कृष्ण संकीर्तन करने से चंद्र का भी धर्म तो जैसे रात को गर्मी के मौसम में हम चंद्रमा की शीतल राशि से आनंद मिलते तो इस प्रकार श्रेया कर हम श्रेय मिलते है हरिनाम संकीर्तन से वो थी सिर्फ हम और चतवा विद्यावधु जीवन हम आध्यात्मिक विद्या मिलती है श्री कृष्ण संकीर्तन से तो आनंदम बुद्धि वर्धनम आनंद प्रेमानंद का सागर बढ़ते है उससे और प्रतिपदम पूर्ण अमृतास्वादनम हरकदम में पूर्ण अमृत आस्वादन कम है और सत्वा है आत्मा स्नपन तो हमारे पूरा आत्मा और सब आत्मा का पूरा कल्याण मिलते है श्री कृष्ण संकीर्तन इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हर विजयते विजाय थे श्री कृष्ण संकीर्तन हरे कृष्ण तो इसलिए संकीर्तन करना चाहिए धन जन सुंदरी के लिए नहीं है श्री कृष्ण का दिव्य प्रीति के लिए हमें संकीर्तन करना कैसे ही संकीर्तन करना चाहिए हे भगवान बुझको धन जन सुंदरी दे दो ऐसी भावना सही नहीं शुद्ध भाव खाली कृष्ण का सुख के लिए करना चाहिए यदि हम ऐसे करेंगे तो हम भी सुखी होंगे यही सुख प्राप्ति का उपाय है जब तक हम प्रयास करते कहते, कहते खुद का सुख के लिए तब तक हम सुख नहीं मिलते और यदि हम कृष्णार्थ के लिए चैष्ट सब यदि हम सब कुछ कृष्ण का सुख के लिए कहते हैं हम पूरा सुख लगते हरे कृष्ण